हरिओम पूज्य महाराज जी के पुनीत चरणों में वंदन करते हैं परम पूज्य महाराज जी प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे जो भी प्रातः प्रवचन सायम प्रवचन या कई रिश्ते भागवत के रूप में हमने महाराज जी के दर्शन किए हैं सालों पहले भिक्षु गीत इस पर महाराज जी का प्रवचन हुआ था और सबकी इच्छा यह थी कि कई साल हो गए तो उसको फिर से पूज्य महाराज जी द्वारा इसी गीत का भिक्षु गीत का श्रवण करें पूज्य महाराज जी से नम्र प्रार्थना है वंदन के साथ निवेदन करते हैं कि आपकी वाणी को हम सबके सामने विश्वभीत के रूप में प्रवचन के में प्रस्तुत करें हरिओं हरि विश्व दर्पण दृश्यमानगरी तुल्य निजातर्गत पश्यन्ना बित्रया युते प्रबोधसम स्वात्मे वयम तस्म श्री गुरमूर्ते श्री सुमो वल्ली वल्लभ नो ओ नम श्री परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मक भक्तजनमान शनिवासा शीला ्रा उगी यदने लीसि यदय संवे तम श्रींगम भजे विश्वा सर्ग विसर्गा नवल श्रीकृष्ण्यम पर धाम जगद्धारम तदगु सदुणाधारम सद ध्या श्रीखंड पाद वयी भूय नमा परी प्रातस्मणी अनंत सलंकृत श्री सदगुरुदेव भगवान के एवं श्री प्रेमप्री जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में बारंबार वंदन करता हूं श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सांवरे सलौने सरकार की उवांगमयी प्रतिमूर्ति है भगवान ने उद्धव पर अनुग्रह करके कृपा करके एकादश स्कंद में जो उपदेश दिया है सचमुच में व जीवन में उतारने लायक है मुझे स्मरण तो नहीं है सन किंतु लगता है पन्द्रह साल तो हो गए होंगे लगभग जब हमारा प्रथम प्रवचन यहां प्रातः काल का प्रारंभ हुआ था अमर ऋषि हरिभाई जी ड्रेसवाला भी उस समय उपस्थित थे तो हमारे पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज ने मुझे कहा कि भिक्षु गीत सुनाओ क्योंकि 1990 से लगभग श्रीमद् भागवत महापुराण का ही चिंतन अधिक चलता था तो उन्होंने कहा कि एकादश स्कंद में जो भिक्षुक गीत है वह बहुत अनोखा है और जीवन को मधुर बनाने वाला है सुनाओ तब यहां सुनाया था पिछली बार आए थे तो कई लोगों ने कहा कि महाराज जी इस समय उसकी रिकॉर्डिंग यहां उपलब्ध नहीं है क्योंकि पहले जब रिकॉर्डिंग यहां होती थी तो कैस्टो में होती थी और जितनी कष्टे उपलब्ध हो पाई उसका इन्होंने एमपी थ्री बनाया है तो इस गीत का एमपी थ्री नहीं है पूरा तो आप दोबारा सुना दीजिएगा हमें भी लगा क्योंकि अपने भी जीवन का चिंतन का विषय यही रहता है तो निर्णय भी नहीं ले पा रहा था क्या सुनाऊ क्या सुनाऊं तो मुझे आया कि यही सुनाया जाए क्योंकि इसमें चिंतन अपने जीवनोपयोगी है आइए हम सब मिलकर के एकांत शांत वातावरण में जहां जीवन धन गोविंद विराजमान है और श्री उद्धव जी महाराज उनके चरणों में बैठे हुए हैं श्री उद्धव जी महाराज को पता चल गया है कि भगवान भगवानी विग्रह का परित्याग करके स्वधाम गमन करने वाले हैं और शायद किसी प्रेमी के लिए सबसे दुखद समय यही होता है जब अपना प्रेमास्पद अपने से दूर जा रहा हो और अज्ञात अवधि में जा रहा हो कि कम मिलेगा इसकी भी कोई सूचना नहीं है श्री उद्धव जी महाराज बहुत ब्यूहल थे आज प्रातः काल बैठे बैठे इस गीत का चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा कि श्याम सुंदर के जीवन में पूरे 125 साल की अवधि में जितना अंतरंग संबंध श्री उद्धव जी महाराज के साथ था किसी का नहीं था अर्जुन भी हमारे जीवन गोविंद के सखा हैं किंतु अर्जुन भी उतने अंतरंग नहीं थे जितने हमारे श्री उद्धव जी महाराज थे हमारे आराध्य गुरुदेव महाराज श्री तो यह कहते थे कि उद्धव अणुमात्र भी भगवान से न्यून नहीं थे तृतीय स्कंद में यह बात स्वयं भगवान ने भी कही अणलपी मन न्यूनों अणुमात्र भी उद्धव से न्यून नहीं है क्यों न्यून नहीं है क्योंकि उनको विषयों ने कभी रौंदा नहीं है संपूर्ण जीवन में श्री उद्धौ जी महाराज कभी भी विषयों के आश्रित नहीं हुए विषयों ने कभी उन पर साम्राज्य नहीं किया ऐसे भगवान के अंतरंग सखा श्री उद्धौ जी महाराज सन्मुख बैठे हैं और ये एकांत का वार्तालाप है ये प्रवचन बहुत बड़ी भीड़ में नहीं दिया गया एकांत शांत वातावरण में भगवान बैठे हैं श्री उद्धव जी महाराज हैं और केवल हमारे जीवन धन गोविंद हैं। हम तो कई बार श्री उद्धव जी के सौभाग्य का यदि चिंतन करते हैं तो हृदय भराता है भगवान उनके हाथ से हाथ पकड़ लेते हैं और आंख में आंख डाल करके ऐसे मधुर भाव से उनको निहारते हुए जो बोलते हैं मुझे लगता है कि दुनिया में कोई शायद ऐसा शिष्य सौभाग्यशाली रहा होगा जिस शिष्य को अपने गुरुदेव का इतना सन्निकट इतना प्यार मिला हो मुझे तो कई बार लगता है उद्धव जी ने भले ही शिक्षा बृहस्पति से ली है बृहस्पति के शिष्य हैं किंतु ठाकुर जी के साथ इनका गुरु शिष्य का भी संबंध है क्योंकि ऐसा संबंध मधुर संबंध अभी आप सुनेंगे श्री उद्धोजी महाराज की एक विशेषता है इनकी विशेषता यह है कि एक तो ये श्याम सुंदर के दईता सखा है दैता सखा माने होता है जो अपना सखा दे दे उसी में प्रसन्न रहना न कोई शिकायत है न कोई शिकवा है न भी कोई उनके जीवन में कोई फरियाद है श्याम सुंदर जैसे उनको रखना चाहें रख लें उनके जीवन में कभी ये बात नहीं आई कि हमें यहां रहना है हमें ऐसे रहना है हमें ऐसे रहना है श्याम सुंदर जैसे उनको रखना चाहें और ये मंत्री भी हैं मंत्री उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो पढ़ा लिखा विद्वान भी हो और मंत्रणा को रखने में गुप्त हो क्योंकि मंत्रणा यदि गुप्त नहीं रख सकता तो वह मंत्री बनने का अधिकारी नहीं है और साधना के क्षेत्र में मैं निवेदन करूं श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर और भी ग्रंथों के आधार पर साधना भी गुप्त रखने की वस्तु है अगर हम छुप छपाना प्रारंभ कर देंगे तो हमारी साधना नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी गोपी को गोपी कहते इसलिए थी कि गोपन सीला थी वो प्रेम को छुपाती थी श्री उद्धव जी महाराज ने कभी भी अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं होने दिया हमारे को वृंदावन के बड़े रसीले कवि हुए श्री बिंदु जी महाराज वो तो भगवान से इतना प्रेम करते थे उसके बाद भी कई बार मस्ती में होते थे तो श्याम सुंदर से कहते थे हम तुम्हें चाहें तो चाहें तुम न हमको चाहना हम तुम्हें चाहते रहे ये बात तो ठीक है किंतु तुम हमको कभी नहीं चाहना अगर तुम चाहोगे हमको तो मगरूर हो जाऊंगा मैं और हम तुम्हें निहारें तो निहारें तुम न हमको कभी निहारना नहीं तो मसहूर हो जाऊंगा मैं हम तो तुम्हें निहारें तो निहारते रहें तुम कभी हमें मत निहारना क्योंकि तुम यदि हमारी आंखों में आंखें डालकर लोगों की तो लोग हमी को देखने लगेंगे अंतिम चरण तो इतना प्यारा है हम कभी बिंदु जी महाराज के इन भजनों को एकांत में ठाकुर जी के सामने निवेदित कर दिया करते हैं तो लास्ट का तो बहुत चरण प्यारा है वो कहते हैं कि हम तुम्हारी याद में रोए तो रोए तुम न रोना हम तुम्हारी स्मृति में रोते हैं तो रोने दीजिएगा किंतु आप नहीं रोना क्यों न रोएं बोले कहीं अगर आप रोने लगोगे तो तुम्हारी आंखों से हम दुबिंदु हम तुम्हारी आंखों से दूर हो जाएंगे ये देखिए इसी का नाम है दईता सखा बिल्कुल अंतरंग और श्याम सुंदर इनकी विशेषता एक और भी इनकी बताते हैं कि वह बृहस्पति के शिष्य भी हैं अच्छा नारायण जैसे आजकल कोई बड़े घर का बेटा हो पढ़ने में तेज हो संपत्ति घर में हो तो अमेरिका लंदन आदि भेज देते हैं पढ़ने के लिए वैसे उस समय जो कोई प्रतिभा संपन्न होता था तो स्वर्ग की यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ने के लिए भेजा जाता था और बृहस्पति जी महाराज उन्हें पढ़ाते थे इन्होंने बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की है कई बार ऐसा होता है कि हमें गुरु बहुत अच्छे मिल जाएं, किंतु तो हमारी बुद्धि ही उतनी प्रखर न हो तेज न हो तो हम गुरु का लाभ नहीं ले पाते कई बार हम लोगों के जीवन में ये पीड़ा भी रहती है हमें तो कई लोग ऐसे मिलते हैं कहते हैं हमारि हमको मिले किंतु तो हम उनका लाभ नहीं ले पाए कई लोग तो कहते हम उनको पहचान ही नहीं पाए आज जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया किन्तु बृहस्पति जी महाराज से किस चरणों में इनको रहने का अवसर मिला किंतु ऐसा नहीं ये बुद्धि सत्तम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है सत्य सत्तर और सत्तम उत्तम बुद्धि वाले हैं शिव उद्धव जी महाराज तो जिनकी विशेषता ऐसी है भगवान उनको एक बात बता रहे हैं शिव उद्धव जी महाराज को कि संसार से पार जाने का जो साधन है नारायण हुआ निश्चित रूप से आत्मचिंतन ही है आत्मश्रवण आत्मचिंतन आत्मरमण इसमें जो हमारे जीवन में व्यवधान आता है वह विषयों का आता है क्योंकि विषय अपनी ओर हमको खींचते हैं ध्यातो विषयानस्य ये विषयों का ध्यान अपने आप होता है और जब अपने आप होता है तो नारायण निश्चित रूप से उसमें चित्त फंस जाता है तो भगवान ने कहा इन सारे के सारे विषयों को आप स्वप्न के समान मानो और स्वप्न के समान मान करके आत्मचिंतन में लगे रहो श्रेय काम जिनका है अर्थात श्रेय की जिनकी कामना है देखो नारायण मैं निवेदन करूं जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना उतनी ही सजगता की जरूरत होती है और उतने ही ज्यादा सहन शक्ति की जरूरत होती है अगर आप छोटा लक्ष्य लेकर के बैठे हो तो आपकी सहन शक्ति होगी कम तो काम चल जाएगा और यदि हमारा लक्ष्य बड़ा है तो लक्ष्य बड़ा होने के कारण हमारी जीवन की सहन शक्ति भी बड़ी होनी चाहिए अगर छोटी छोटी बातों में हम उद्विघ्न हो जाएंगे तो हमारा लक्ष्य छूट जाएगा हम लक्ष्य से पतित तो हो जाएंगे तो भगवान ने तो यहां श्री उद्धव जी महाराज को कहा कि असाधु पुरुष यदि अपने को दुर्जन व्यक्ति अपने को अपना गला पकड़ करके बाहर निकाल दें और इतना ही नहीं बाणी के द्वारा अपमान करें गाली दें, उपहास करें निंदा करें और इतना ही नहीं मारे पीटे भी और बांध लें हमारी जीविका छीन लें, ऊपर से थूक दें, मल मूत्र हमारे ऊपर कर दें, निश्चित रूप से सभी अपमान करने के बाद भी अपनी निष्ठा में गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए अपना चित्त उसमें हिलना नहीं चाहिए ये लोग चाहे कितना आपको क्षुब्ध करना चाहें, किंतु अपने चित्त में बिल्कुल क्षोभ नहीं आना चाहिए या आप ध्यान रखो अब मानो ये श्री उद्धव जी महाराज को बता रहे थे तो उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया ठाकुर को और पैर पकड़ करके कहा कि नाथ मैं मानता हूं कि आप बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं अथैव मन बदनु वदताम बरव दुनिया में जितने वक्ता हैं उन वक्ताओं में आप श्रेष्ठ वक्ता हैं आप बोलने वालों में बड़े कुशल हैं किंतु हमारी प्रार्थना है कि आप बड़े बोलने, बोलने वालों में कुशल हैं किंतु इस ढंग से हमको ये बात समझाइए कि हमारी बुद्धि में भी बैठ जाए जिससे हमारी बुद्धि इस ज्ञान को ग्रहण कर सके क्योंकि आप बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं और हमारे यहां तो नारायण यह बात मानी गई है कि यदि वक्ता कोई बात श्रोता को समझाना चाहता है और श्रोता यदि उस बात को समझ नहीं पाता है तो वह श्रोता की कमजोरी नहीं वक्ता की कमजोरी है वह वक्ता की जड़ता मानी जाती है तो महाराज वक्ता की कुशलता वही है कि गहरे से गहरे विषय को गंभीर से गंभीर विषय को इतना सहज और सरल करके रख दे की सामने वाले की और समझने में कोई तकलीफ न हो तभी तो वक्ता की विशेषता है तो आप बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं बदनो बदताम बरह मुझे तो कई बार लगता है कि सचमुच में ठाकुर जी बोलने वालों में कुशल है श्रेष्ठ हम लोगों का यदि माइक ठीक ना हो तो विषय स्फूर्त नहीं होता है कई पर समस्याएं होती हैं हम लोग कभी कथा करने के लिए बैठते हैं और माइक की व्यवस्था बढ़िया ना हो तो विषय पर दृष्टि कम जाती है माइक चलाने वाले के ऊपर भार बार आंखें जाती हैं गड़बड़ है गड़बड़ है।, गड़ है आप जरा विचार कीजिए कभी गीता जैसा ज्ञान बड़े बड़े विद्वान जिसमें आज भी नतमस्तक हो जाते हैं उस ज्ञान को ठाकुर जी ने आप जैसे प्रेमियों के बीच में नहीं सुनाया ऐसी व्यवस्था में नहीं सुनाया कि बढ़िया हाल है एसी लगा हुआ है कुर्सियां पड़ी हुई हैं सब माइक की व्यवस्था बढ़िया है ऐसी व्यवस्था में नहीं सुनाया दोनों तरफ सेना की तैयारी है रणांगन में शंख बज गया है अस्त्र शस्त्र लिए सब सैनिक खड़े हैं और जब गया है तो निश्चित रूप से युद्ध की घोषणा हो सकी किसी समय भी बाणों की वर्षा हो सकती है और कोई सामान्य वीर नहीं खड़े रणांगन में बड़े बड़े धीर वीर गंभीर खड़े हुए हैं और उस रणांगन के मध्य में गीता जैसा ज्ञान सुना देना ये ठाकुर की वाणी की विशेषता ही है वक्ता की विशेषता ही है बद... और इतना ही नहीं हमने तो देखा है आप भागवत सुनते ही हैं सामने बड़े बड़े प्रेमी खड़े हैं गोपांगनाएं आती हैं घर द्वार कुल परिवार का परित्याग करके किन्तु शाम शैम सुंदर वहां भी ऐसी कुशलता से बात करते हैं स्वागतम भो महाभागाहा आश्यताम करवाम किम वाणी में प्रीता भी है धर्म भी है कई बार क्या होता है कि यदि हम धर्म की बात करते हैं तो हमारी वाणी में कठोरता आ जाती है वाणी का रस चला जाता है और यदि हम प्रीता से प्रेम से बात करते हैं तो मर्यादा चली जाती है बहुत हृदय में प्रेम हुआ तो धर्म की मर्यादा चली जाती है हम देखते हैं समाज में व्यवहार में बिल्कुल सुन्यता आ जाती कहते प्रेम में नेम नहीं होता है तो ठाकुर जी के जीवन में प्रेम भी है और उसके साथ साथ नेम भी है वाणी में कहीं भी उनकी महाराज हम लोग ज्यादा किसी से प्रेम करने लगे तो तू तड़ाक की भाषा से भी बोलने लगते कहते इसी का नाम प्रेम है किंतु ठाकुर जी महाराज उस समय भी धर्म की ऐसी रसीली बातें कह रहे हैं प्रेम की रसीली बातें कह रहे हैं किंतु ठाकुर जी के व्यवहार में बिल्कुल कहीं गड़बड़ी नहीं न वाणी में कोई गड़बड़ी है इसलिए बोलने वालों में श्रेष्ठ है बदनो बदताम बरह आप बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं सुदुस्से मिमम मनने आत्मन्य असदिक्रम ठाकुर जी आपने ठीक कहा है कि आत्मचिंतन में आत्मरति में आत्मगति अपनी बनी रहे मति बनी रहे ब्रह्मानुभूति का अनुभव होता रहे अपने जीवन में हमें कोई कितना भी गाली देता रहे कोई अपमान करता रहे बोलने में बात तो बहुत अच्छी लगती है किंतु तो जिस समय जीवन में ये बात घटनाएं घटती हैं जीवन में जब ये घटनाएं घटती हैं शरीर की जब कोई निंदा करने लगता है या शरीर को कोई गाली देने लगता है तो सुदुस्से मिममम मनने मानता हूं कि ये सहना है चाहिए उस समय कुछ बोलना नहीं चाहिए और आत्मग्लानी भी नहीं होनी चाहिए वेदना भी नहीं होनी चाहिए किंतु तो है तो ये बहुत कठिन ये सहज नहीं है हम तो बचपन से साधुओं के सी चरणों में ही जीवन बीता है उनका ही उच्छिष्ट खाकर ये शरीर बड़ा हुआ है जो ब्रह्मानुभूति ब्रह्मानुचिंतन की बालावा कोई बात न करें जो महात्मा उनको भी यदि कुछ कठोर वाणी कह दी जाए तो तुरंत खड़ाऊ लेकर मारने के लिए दौड़ पड़े हमने वो भी दृश्य देखा है जो संसार को प्रपंच को परमात्मा को भी झूठा कहने में संकोच नहीं करते हैं उनके शरीर को यदि कुछ कह दिया जाए तो तुरंत हावी हो जाते हैं तो कारण क्या है इसका कि महाराज कठिन बहुत है एक बात कहें हे विश्वात्मन विश्वात्मन का अभिप्राय होता है जो विश्व की आत्मा है तो यदि विश्व की आत्मा है तो आप हमारी भी आत्मा है और जगत की भी आत्मा है तो जो आपकी आत्मा में हमारी आत्मा में बैठा हुआ है वो हमारे हृदय के अंताकरण की बातें तो जानता है भाई बात ये है कि जो आंखों में बसा हो वो दिल की बात भले न समझ सके जो आंखों में बसा हो वो दिल की बात भले न समझ सके किंतु जो दिल में ही बसा है वो तो सबकी बात समझ लेगा तो श्री उद्धव जी महाराज का कहना है कि आप विश्वात्मन है विश्वात्म का ही प्राय विश्व की आत्मा है और आप जानते हैं कि ये प्रकृति माया या स्वभाव कितना बलवान है बड़े बड़े विद्वान भी यही शब्द का प्रयोग किया विदुषा मि विश्वात्मन ये विश्वात्मन बड़े बड़े विद्वान भी महाराजी धैर्य धारण नहीं कर पाते हैं समय ऋते तद तो धर्म निरतान शांतास्ते चरणालयान आपके चरणों में जिनका चित लीन हो गया है आपके चरणों में जिनका चित लीन हो गया है उनके लिए तो बात ठीक है भाई जब चित्त डूब ही गया हमारा चित्त की सत्ता न रही जब तक ये चित्त की सत्ता है तब तक तो ये सहना बड़ा कठिन है दूसरी बात और भी हैं। तद तो धर्म निरता का ही प्राय आपके धर्म में भागवत धर्म में जो निरत है अच्छा जो अपने जीवन को भागवत धर्म के आधार पर चला रहे हैं उनके जीवन में यह सहन शक्ति आना सरल है कारण क्या है कि सर्वत्र जब भगवत दृष्टि होती ना सर्वत्र भगवत दृष्टि होगी तो गाली देने वाले में भी भगवान नजर आएंगे अपना प्रीतम नजर आएगा अपना पृष्ठ नजर आएगा उपेक्षा करने वाले के भी रूप में वही नजर आएगा तो जब ऐसी दृष्टि बन जाए उनके लिए तो ये सरल है किंतु हमारे जैसे व्यक्ति के लिए तो बड़ा कठिन है मानो ये अपनी तरफ से बात नहीं कह रहे हैं मैं निवेदन करूं मानो यदि अर्जुन कोई अज्ञानी बनकर के प्रश्न करते हैं तो अज्ञानी नहीं है उद्योगी यदि कोई अज्ञानी बनकर के ना समझ बनकर प्रश्न कर रहे हैं तो ना समझ नहीं है वह तो हम लोगों के लिए करुणा करके कर रहे हैं क्योंकि यदि वह बनकर के प्रश्न न किए होते तो हम लोगों जैसे को गीता ज्ञान कैसे मिलता अगर वह विद्वान बनकर के बैठे होते तो ठाकुर जी थोड़ी उनको ये ज्ञान पिलाते तो उन लोगों ने करुणा करके इन ने करुणा करके हमारे जीवन में ये बात लाने के लिए कि हमारे जैसे अधम लोग भी इस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन को रशीला बना सके इसलिए महाराज जैसे ज्ञानी बनकर ये प्रश्न करते हैं कहते हैं रिते तद तो धर्म निरतान शांतास्ते चरणालया जो आपके चरणों में लीन हैं अथवा जो भागवत धर्म में अनुशीलन में लगे हुए हैं उन्हीं के लिए सहन शक्ति सहज है नहीं तो हमारे जैसे के लिए तो बहुत कठिन है आप कृपा करके हमको बताइए कि वाणी में ही ज्ञान न रहे हमारे ध्यान देने लायक बात ये है जो दर्शन वाणी में रहता है और जीवन में नहीं उतरता वो दर्शन काम का नहीं है ये दूसरों के काम का हो सकता है किंतु अपने काम का नहीं है अपने काम का दर्शन वही है जो अपने जीवन में उतर जाए बस कई लोग हमको मिलते हैं बोले महाराज जी हम इतने साल से सत्संग कर रहे हैं किंतु हमको कोई बात याद नहीं रहती है हम इतने सत्संग संतों की सुन के आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हें प्रवचन करना है क्या बोले क्यों हमने कहा जिनको प्रवचन करना हो उनको तो सभी विषय याद करके रखना बहुत जरूरी है क्योंकि भाई अगर विषय याद नहीं होगा तो प्रवचन में सुनाओगे कैसे श्लोक भी याद कर रखना पड़ेगा चौपाई भी मंत्र भी सब याद करके रखना पड़ेगा को जिनको जीवन में उतारना है उनके लिए बहुत जरूरी नहीं कि याद करके रखना है याद करके रखना तो उनको बहुत जरूरी है जिनको सुनाना हो और जिनको अपने जीवन में उतारना है तो जो बात अच्छी लगे बस उसको उतार लो काम पूरा हो गया और जो दर्शन हमारे व्यवहार में नहीं आता आप बुरा मत मानिएगा चाहे कितना प्रवचन हम श्रवण करें चाहे कितना हम दौड़े उसका फल मिलेगा आपको अन्य जन्म मिलेगा सत्संग का भी फल व्यर्थ नहीं जाता है किंतु जो वर्तमान जीवन में हमारी मधुरता चाहिए हमारे अंतकरण की वह तो यह ज्ञान उतारने से हमारे जीवन में आएगी यदि यह ज्ञान हमारे जीवन में उतरता नहीं है तो काम बनेगा नहीं श्री सुखदेव जी महाराज हमारे इस बात को कहते हैं और यहीं से ये श्रीमद भागवत महापुराण के एकादश स्कंद का तेईसवां अध्याय चालू होता है बाईसवें अध्याय तक तो ये भूमिका थी इसकी प्रश्न था अब ये जीवन में हमारे कैसे सहन सकती आए? जब चित्त शांत होता है तब तो लगता है कि कोई गाली भी देगा तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे दुनिया मिथ्या है स्वप्न है चित्त की शांति में सब बातें आती हैं किंतु तो जब सामने समस्या होती है उस समय चित्त की क्या दशा रहती है जब हम सत्संग में बैठे होते हैं तो उस समय तो कहते हैं संसार मिथ्या है सब मिथ्या है किंतु सत्संग के बाहर निकलते ही सबको सत्य लगता है सब में हम लीन होने लगते हैं तो हमारे जीवन में कैसे ज्ञान उतरे हमारे अभ्यास में आए इसके लिए भगवान ने एक बात कही सुखदेव जी महाराज कहते हैं स एवं महाराज इस प्रकार से पूछे जाने पर उद्धव को महाराज उद्धव के द्वारा ये पूछा गया उद्धव की कई बातें बताई भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भागवत मुखेन। भागवत मुखेन माने भगवान के भक्तों में ये मुख्य हैं। भागवत माने भक्त होता है भागवत माने भक्त होता है तो ये भागवतों में मुख्य हैं और सेवकों में भी मुख्य हैं और हमारा सभा जयन भ्रत्य वचो मुकुंद ये भ्रत्य वचा भ्रत्य बचा हमने सेवक ठाकुर जी के प्रेमियों में ही श्रेष्ठ कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जिससे हम प्रेम करें वैसे तो प्रेम का स्वभाव है जिससे हमारा प्रेम होता है उसकी सेवा करने का मन होता है प्रेम होते ही सेवा की भावना हमारे चित्त में आती ही आती है प्रेम सेवा में ही परिणित होता है दूसरी बात कही जाए प्रेम सेवा में परिणित होता है तो कई बार यह होता है कि हमारा प्रेम हमारे हृदय में ही बना रहता है और हम सेवा में उसको परिणित नहीं कर पाते अवकाश नहीं मिला हमको सेवा का तो इनके हृदय में तो भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम है और प्रेम होने के साथ साथ ये सेवा में भी लगे हुए हैं जब भगवान ने देखा और कौन से भगवान ने देखा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मुकुंद ये मुकुंद जी हैं मुकुंद जी का अभिप्राय मुकुंद उसका नाम है जिसके मुखारविंद में कभी मानता ना आए मुखे कुंदवत हासो यशमान जिसके मुखारविंद पर सदा हंसी बनी रहे अर्थात श्याम सुंदर कभी आप देखें कैसी भी बात बोलना हो तो हंसकर बोलते हैं ठाकुर जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनके मुखारविंद के जो भाव हैं उसमें मुखारविंद बिंद में मल्लांता कभी नहीं आती है कभी मुरझाता नहीं चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो और हमारे महाराष्ट्र कहते थे बोलने वालों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए यदि सामने वाला कोई प्रश्न पूछता है और उसके प्रश्न में अपने को क्रोध आ गया हम नाराज हो गए तो इसका अभिप्राय यह है कि हमको प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता है अगर प्रश्न का उत्तर आता होता तो हम नाराज गायक होते तो चाहे जैसा कोई प्रश्न पूछे हमारे महाराष्ट्र की विशेषता थी चाहे जैसे कोई प्रश्न हम तो कई बार भी प्रश्नोत्तर सुनते हैं तो कई बार ऐसे अटपटे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि हमारा जैसा वक्ता हो तो बरस पड़े किंतु महारिं हंस करके ही उसका उत्तर देते हैं सामने वाले को कई बार प्रश्न करना नहीं आता है तब भी कहते ये प्रश्न ऐसा नहीं ऐसा है अब देखिए प्रश्न को भी सुधार करके फिर उसका उत्तर दे देना ये जो भगवान की विशेषता है ये जो ठाकुर जी की विशेषता है अभी हमारे साथ एक ब्रजवासी रहता है गाने वाला तो बहुत प्यारा है तो मेरे से एक दिन बोला कि ठाकुर जी की कई विशेषता उसने हमको सौ विशेषताएं गिनाई उसमें से कहा कि नाचने की भी विशेषता उनकी है गाने की भी विशेषता उनकी है बजाने की भी विशेषता उनकी है बोलने की भी विशेषता उनकी है तो जिस पर रीध जाते उसको अपनी विशेषताएं दे देते हैं वो कहता है जिस पर रीस जाते तो कहता है नाचने की भी कला बिना ठाकुर जी की कृपा के नहीं आएगी क्योंकि विशेषता उनकी है वो तो मुस्कुराने की भी विशेषता उनकी है मुस्करा करके बोलने का काम उनका है और ये देखिए इसलिए मुकुंद शब्द का प्रयोग किया अथवा मुकुंद शब्द का अर्थ अभिप्राय यह है जिनके मुखारबिंद में कभी मुस्कान की थकान न पड़े इसका नाम तो मुकुंद है ही और एक इसका अर्थ यह भी है जिनको देख करके मुक्ति की अभिलाषा समाप्त हो जाए अरे थे चले थे मुक्ति मांगने और जब ठाकुर जी के सामने आए तो बोले हमको मुक्ति नहीं चाहिए तो बाबा मुक्ति नहीं चाहिए तो क्या चाहिए बोले हमें आप चाहिए इसका नाम मुकुंद है इतने ये प्यारे हैं इतने प्यारे हैं कि दुनिया में मुक्ति की अभिलाषा भी समाप्त होकर के इनको इनकी कामना हो जाए अथवा मुंह मुक्तिम द्यति खंडयति तो है ही और मुंह मुक्तिम दधाती अरे जो मुस्करा करके ही संसार की विषय वासनाओं से मुक्ति दे दे जो मुस्करा करके ही आपके चित्त की पीड़ा समाप्त कर दे अशांति को समाप्त कर दे दुख को समाप्त कर दे उसका नाम मुकुंद है चाहे कितने महाराज तापों से तपे हुए हो और ठाकुर जी के सामने पहुंच जाओ और आपके सामने खड़े हो, तो सब समाप्त हो जाए बोले तुम्हें देख करके एक महात्मा हमारे कहते थे कि उनको देख करके ही सब पीड़ा समाप्त हो जाती है एक किसी कवि का पद भी है उस आप लोगों को ज्यादा याद होगा हमको याद नहीं है हम केवल भाव बोल देंगे आप समझ जाना कहा कि किसी रोगी से कोई मिलने के लिए गया तो रोगी मुस्कुराने लगा खुश हो गया और खुश हो गया तो जो देखने उसको गया था उसको लगा कि रोगी स्वस्थ है बोले रोगी स्वस्थ नहीं तुम्हें देख करके स्वस्थता आ गई है ये देखो ठाकुर जी को देख करके स्वस्थता आ जाए ऐसे ठाकुर जी मुस्करा करके माव भासे श्रवण स्रमन, श्रवणीय वीर ये श्रवण करने में वीर तो है ही श्री उद्धौ जी महाराज सुनने वाला जो सजग सावधान है ऐसे श्री उद्धव जी महाराज के सामने भगवान ने बोलना प्रारंभ किया और जो भगवान ने बोलना प्रारंभ किया तो भगवान इनके नाम के सामने इनके गुरु जी का नाम लेते हैं ऐसे भी कह सकते थे उद्धव सावधान होकर के सुनो इनके पिताजी का नाम भी ले सकते थे कि भाई उनके पुत्र हो आप सुनो सजग होकर के या ये भी कह सकते थे बृहद इनका नाम था बचपन का श्री उद्धव जी महाराज का ये चचेरे भाई हैं तो बृहदबल का नाम लेकर भी कह सकते थे किंतु ठाकुर जी ने किसी दूसरे का नाम नहीं लिया वार्षपत्य सवई नात्र साधुर वही दुर्जने रीतई इनके गुरु जी का नाम लेकर के कहते अरे बृहस्पति के शिष्य ारायण अभिप्राय क्या है उसका सच्ची बात तो यह है कि सीखने को तो गुरुजनों के चरणों में ही मिलता है और जो गुरुजन होते हैं ना मैं निवेदन करूं आप कभी नाराज मत होइएगा इस बात को सुनकर के जो गुरुजनों से भी सम्मान चाहे है ध्यान दीजिएगा वो बीच गुरुजनों से यह चाहे कि हमारी प्रतिष्ठा करें ये प्रशंसा करें हमारी वो गुरुजनों से कुछ नहीं पा सकेगा गुरजन लोग तो फटकार लगाते हैं और फटकार लगाते ही उसको हैं जिस पर वो करुणा करते हैं नहीं तो महाराज उनको सम्मान देकर के विदा कर देंगे सम्मान देकर विदा कर देंगे हमारे बाबा के पास में पूज्य महाराजस्वी के जो गुरुदेव हैं पूज्य बाबा जी महाराज के पास में भारत के एक उद्योगपति आए तो बाबा वैसे किसी को गेट तक छोड़ने नहीं जाते थे किंतु उद्योगपति को बाबा रोड तक गाड़ी तक बैठाने के लिए आए और जब गाड़ी तक बैठाने के लिए आए तो उस सेवक थे बाबा के ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा क्योंकि महाराज एक फक्कड़ महात्मा बाबा तो बिल्कुल हमारे फक्कड़ थे एक फक्कड़ महात्मा वो किसी उद्योगपति को गाड़ी तक भेजने के लिए जाए तो ये उचित भी नहीं लगता है जिनको कुछ चाहिए वो तो भले छोड़ने के लिए जाए जिनको कुछ चाहिए ही नहीं ऐसे महात्मा छोड़ने के लिए गए तो उनके एक शिष्य ने किसी ने पूछ दिया बाबा से कि बाबा आप उनको वहां तक छोड़ने के लिए गए तो बाबा ने कहा कि अरे बाबरे वो हमसे कोई ज्ञान लेने थोड़ी आया था कोई वैराग्य लेने थोड़ी आया था वो हमसे सम्मान लेने आया था तो मैंने उसको सम्मान दे दिया ये देखिए तो जो सम्मान लेने के लिए आया था उसको सम्मान दे दिया साधु का स्वभाव है अगर वह ज्ञान लेने के लिए आया होता तो बाबा फटकार लगाते उसको और फटकार लगा करके उसको जो अभिमान जन्य हमारा जो दुख है उसको जरूर छुड़ाते संपत्ति के साथ जो उसका अटैचमेंट है शरीर के साथ क्योंकि जब तक अपमान नहीं होगा ध्यान दीजिएगा ये प्रशंसा आपके जीवन में मिलती रहेगी शरीर की तो कभी आपके सच्चे बोध का पता भी नहीं चलेगा जब सुविधा सम्मान संपत्ति अपने जीवन में मिलती रहती है तो हमारे जीवन की स्थिति क्या है हमारे चित्त की स्थिति है क्या पता चलेगा आप प्रशंसा खूब मिलती रहे माला पहनने को खूब मिलते रहे स्तुति खूब होती रहे तो ये जो ज्ञान हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं ये ज्ञान हमारे जीवन में उतरा है कि नहीं उतरा ये कब पता चलेगा ये पता तो तभी चलेगा जब हम रणभूमि में जाएंगे जब तक हम रणभूमि उस दूसरों की परिस्थिति में नहीं जाएंगे तब तक हमारे धैर्य की परीक्षा होगी भी कैसे हमारी सहन शक्ति की परीक्षा होगी भी कैसे हमारी सहन शक्ति की परीक्षा तभी होगी जब हम ऐसी विषम परिस्थिति में होंगे इसलिए साधुओं के जीवन में अभी मैं आज पढ़ रहा था अपने पूज्य महाराज श्री को सुबह सुबह तो उन्होंने बाबा की एक बात स्मरण दिलाई बाबा तो उड़ीसा के राजपुरोहित परिवार से थे कोई सामान्य नहीं थे और बाबा के जीवन में शंकराचार्य बनाने के भी कई जगह स्थान आए बाबा ने स्वीकार नहीं किया महानता तो उनके लिए कुछ थे ही नहीं शंकराचार्य आदि पद भी बाबा ने स्वीकार नहीं किया बड़े विद्वान और स्वयं बहुत बड़े आराधक थे बाबा हमारे तो बाबा के जीवन में बाद में क्या हुआ कि संकीर्तन की व्यवस्था चालू हो गई बाबा बैठे होते थे लोग वहां संकीर्तन करते थे और महाराज हमारे श्री पूज्य हरिबाबा जी महाराज जो उनके संपर्क में रहते थे तो वो तो महाराज नौ नौ घंटे झांझ बनाकर घंटा कीर्त, बजाकर कीर्तन करते थे बाबा बैठे रहते थे जब ये पता था कि लोगों को कि बाबा की ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है तो जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा होते हैं संकीर्तन आदि वालों को तो सोचते हैं खड़िया पंटर इनको तो कुछ आता ही नहीं है ये तो बस कन लोग हैं कन लोग हैं तो हमारे पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज जिनसे पढ़े थे नरवर में दीक्षा तो उन्होंने बाद में ली वो बड़े महाराज विलक्षण महात्मा थे बड़े विद्वान थे धर्म में कट्टर भी थे तो एक सभा में जब वो बैठे थे बाबा भी बैठे थे और उन्होंने बाबा को गालियां देना प्रारंभ कर दिया बाबा की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया और जो उपेक्षा प्रारंभ कर दिया तो बाबा तो हमारे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे उनके बैठने का ढंग ही अलग था हम तो ऐसे आज तक महात्मा को देखते हैं चित्र में देखते हैं एकदम कमर की ईट सीधी गर्दन की ईट सीधी जैसे महाराज कोई सोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा बैठता एकदम वैसे बैठे थे और एकदम सजग हो गए बहुत महाराज उन्होंने सुनाया और सुनाने के बाद क्योंकि अब जो प्रेमी लोग होते हैं महात्माओं के तो उनको भी कोई सुने सुनाए गुरुजी जी को तो प्रेमियों को तो बुरा लगेगा बाबा को बहुत चाहने वाले थे बहुत बुरा लगा किंतु बाबा को बिल्कुल बुरा नहीं लगा ये देखो बाबा हमारे कहते थे सहन करना ही सिद्धि है सिद्धि कोई दूसरी नहीं है सहन करना ही सिद्धि है और मैं कहूं कि महाराष्ट्री के जो जीवन में बहुत विशेषताएं विशेषता वो पूज बाबा की थी क्योंकि जो जिसका चिंतन करता है ना वह उसके जीवन में उतर जाता है ये नियम है एकादश स्कंद में ये नियम बताया गया है कि जिसका आप चिंतन करोगे वो आपके जीवन में उतर जाएगा तो हमारे महाराज श्री तो बाबा का ही चिंतन करते थे तो बाबा की विशेषताएं उनके जीवन में उतरी थी अभी मैं सुन रहा था मैं तो दंग रह गया हमारे यहां शिव मंदिर की स्थापना हुई वृंदावन में और जब शिव मंदिर की स्थापना हुई तो वहां सब जनों को बुलाया गया और जब जनों को बुलाया गया तो महाराज सब विद्वान वहां बैठे थे वृंदावन के प्रसिद्ध विद्वान जब उनका बोलने का नंबर आया तो उन्होंने महाराज जी पर ही बाण चलाना प्रारंभ कर दिया बोले कि ये देखो भागवत की कथा कर करके खूब कमा कमा के तो आश्रम बना रहे हैं मंच पर महाराज जी बैठे और जब बनाने का मंदिर आया तो वृंदावन में शिव जी का मंदिर बना रहे राधा कृष्ण का मंदिर बनाना चाहिए इनको अब हमारा शिव जी का मंदिर बना रहे यहां आश्रम वृंदावन में बहुत कुछ कट हुई बचन मैं तो उतना बोल भी नहीं सकता हूं हमारा तो कहीं बोलना पड़े तो हम इतनी गालियां दे भी नहीं सकते हैं महाराज श्री का जब बोलने का नंबर आया अब अगर हमारे सामने इस ढंग की कोई बात करे शिव और राधा कृष्ण में तो हम ही प्रमाण देंगे पचास दे देंगे कि दोनों की एकता है जो राधा हैं, राधा कृष्ण हैं, वही शिव जी हैं शिवपुराण से प्रमाण दे देंगे उपनिषदों से प्रमाण दे देंगे रामायण से प्रमाण दे देंगे प्रमाण दे करके हम खंडित करके अपनी बात रख देंगे कि पंडित जी गलत बोल रहे हैं किंतु जब महाराज श्री का बोलने का समय आया तो महाराज श्री ने हाथ जोड़ करके कहा पंडित जी ने जो जो कहा है बिल्कुल सब सत्य कहा है ये देखो उनका एक भी खंडन नहीं किंतु मैं क्या करूं मैं तो बचपन से ही कृष्ण का भक्त हूं महाराष्ट्र ने कहा मैंने आराधना भी कृष्ण की ही की है वृंदावन में रहता भी इसलिए हूं किंतु ये मंदिर अमुक सेठ ने बनाया है मैंने तो बनाया नहीं है अब ये पंडित जी कह रहे हैं तो जब दोबारा हम मंदिर बनाएंगे तो राधा कृष्ण का ही बनाएंगे अब देखिए इसी का नाम साधुता है हम लोगों के मन के विपरीत यदि कोई एक को बात कह देता है तो हम तुरंत उद्विग्न हो जाते हैं हमारे मन के विपरीत व्यवहार करने पर उद्विग्न हो जाते हैं और महाराज इतने बड़े सभा में अपमान कर देने के बाद भी खंडन करने के बाद भी न तो चित्त में द्वेष आया और न चित्त में खंडन की भावना उत्पन्न हुई न उनसे दूरी बनाई गई इसी का नाम साधुता है तो ये कहते हैं श्री भगवान अरे बृहस्पति के शिष्य न अत्र साधुर दुर्जने रितई आज अत्र मन यहां पर ऐसे साधुओं के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं जो दुर्जनों की वाणी से घायल न हों। ये देखो और सचमुच में साधु तो वही है जो दुर्जनों की वाणी से घायल न हो अभिप्राय भगवान एक बात बताना चाहते हैं ये बोलने का ढंग है मानो हम किसी व्यक्ति के विषय विशे में विशेषता कहें कि ये व्यक्ति वेदांति व्यक्ति की ये ये विशेषताएं हैं भगवत भक्त की ये ये विशेषताएं हैं और यदि हम ये भी ये विशेषताएं वर्णन कर दें तो अभिप्राय क्या ये विशेषता जिसमें नहीं है वो भक्त नहीं है बात तो यही हो गई ना भले नहीं कहा गया कि वो भक्त नहीं है भले ये नहीं कहा जा रहा है कि वो अमुक नहीं है किंतु ये ये विशेषताएं भक्त की होती हैं तो ये ये विशेषताएं जब हमने भक्त की बता दी तो निश्चित रूप से अगर ये विशेषताएं व्यक्ति में नहीं है तो भक्त नहीं है काम पूरा हो गया तो साधु की विशेषता तो यही है साधु का गुण क्या है साधु की विशेषता वस्त्र नहीं है साधु की विशेषता है सहन करना सर्दी सहन करे गर्मी सहन करे मान सहन करे अपमान सहन करे साधु की जो विशेषताएं है बताई हैं तृतीय स्कंध में तिथिक्षवा कारुणिका श्रहृदस सर्वदेही आजात सत्रवत शांता साधव साधुभूषण साधु कौन कौन से आभूषण पहनता है साधु का आभूषण ये माला नहीं है साधु का आभूषण ये कपड़ा नहीं है साधु का आभूषण ये तिलक नहीं है साधु के आभूषण कौन कौन है श्रीमद् भागवत कार ने वो आभूषण बताए पहला आभूषण है साधु का तितिक्षा सहन करना तितिक्षवा कारुणिका सबके प्रति करुण करुणा से हृदय भरा हो अजात सत्रवाहा, नजाता सत्रवा न जाता सत्रवाह यस्मात साधु के कभी दुश्मन पैदा ही नहीं होते और जिस व्यक्ति के दुश्मन है वो साधु ही नहीं है काम पूरा हो गया कारण क्या है मैं कभी निवेदन करूंगा इस विषय को बहुत प्यारा विषय है ये साधु किसी से दुश्मनी मानेगा ही नहीं क्यों नहीं मानेगा हमारे यहां वेद में तीन कांड हैं कर्मकांड उपासना कांड और ज्ञान कांड दुश्मनी कब होती है दुश्मनी तब होती है जब उसको दुख देने वाला नजर आता है कर्मकांड के आधार पर नारायण दुख देने वाला व्यक्ति नहीं आपका कर्म है कौन काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता तो दुश्मनी दुख देने वाले से आप दुश्मनी कहां करोगे और भक्तिकांड में भगवान के अलावा दुनिया में कोई कुछ करने वाला है ही नहीं सब कुछ करने वाला अपना परमात्मा है अपना पृष्ठ है अपना प्रीतम है अपना जीवन धन है तो दुश्मनी किससे करोगे और ज्ञान कांड में त्रिकाल में सृष्टि ही नहीं है त्रिकाल में सृष्टि नहीं है तो स्वप्न के जगत से क्या दुश्मनी करते घूमोगे क्या तो तीनों स्थिति में दुश्मनी बनाता है अज्ञानी व्यक्ति नासमझ व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति दुश्मनी ज्ञानी नहीं बनाता है दुश्मनी भक्त नहीं करता है दुश्मनी कर्मकांड में रत व्यक्ति भी नहीं करता है दुश्मनी का स्थान होता है निश्चित रूप से अज्ञान में ना समझी में तो ये कहते हैं कि नात्र ना साधुरो वही दुर्जनेर तई ही दुर्क्तिर भिन्न मात्मान या समाधान या सचमुच में सामने से बाण मारे जाए और बाण मारे जाने के बाद भी अपना कवच छिन्न भिन्न न हो तो सच्चा कवच तो वही हुआ ना यदि हमारे बाणों किस दुश्मन के बाणों से हमारा कच कवच है वह छिन्न भिन्न हो जाता है तो कवच कमजोर था तो वह सचमुच में दुर्जनों के बाघ बाणों से जिसका हृदय रूपी कवच हृदय जिसका बिल्कुल सुव्यवस्थित बना रहे वह साधु हुआ है तो ऐसे जीवन में हमारे गुण आए इसलिए ठाकुर जी ने इनके जीवन में ये बात रखी है तो ये सहन शक्ति हमारे जीवन में कैसे आए सचमुच में वैसे तो संपूर्ण भागवत बहुत रशीला है क्योंकि भगवान का श्री विग्रह है और अंग अंग रसीला है भगवान ठाकुर जी का उनका तो अधरम मधुरम बदनम मधुरम सब मधुरी मधुर है किंतु तो ये जो महाराज भिक्षु गीत है एकादशी स्कंद में मुझे तो सचमुच में लगता है आपको पता नहीं ये वाक की जचे की न जचे मैं तो कई बार इसका चिंतन करता हूं इसका चिंतन बना रहे तो शराब के जैसे नशे में शराबी झूमता है ना आपको सच कहते हैं वो नशा आ जाए हम लोग तो इसको चिंतन करते हैं एकांत में बैठ करके तो बिल्कुल महाराज मस्ती में आ जाते हैं और सचमुच में जिसके जीवन में ये उतर जाए ये चिंतन में जब इतना आनंद है इतना रस है तो उतर जाने में कितना आनंद होगा रस होगा तो ये जीवन में हमारे भिक्षु गीत उतरे ये हमारा आदि के चरणों में महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि हमारी मती रति गति उन्हीं के चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी बाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार में समर्पित बोलो भक्त भगवान की जय सद भगवान की जय